ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्वपक्ष के उस मत का निराकरण कर रहे हैं जो पूर्व में पूर्वपक्ष ने विस्तार से अपना मत बताया था कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या भी कर्मी है कर्म संबंधिनी है यह पूर्व पक्ष का सिद्धांत है इस सिद्धांत का निराकरण किया जा रहा है भाष्य में भाष्यकार भगवान यह बता रहे हैं कि सविशेष ब्रह्मविद्या विद्या तथा कर्मी, कर्मी संबंधी होने पर भी निर्विशेष ब्रह्मविद्या विद्या कर्मिनिष्ठा यानी कर्मी अधिकारिक नहीं होगी कर्म संबंधी नहीं होगी इसके लिए पूर्व पक्षी जो हो मत हैं दो मत यहां पर बताए गए एक तो यानी मुख्य सिद्धांत तो ये है और इस सिद्धांत के अनुकूल दूसरा सिद्धांत पूर्व पक्षी का है कि जब ब्रह्म विद्या कर्म संबंधिनी ही है कर्मी आधिकारिक ही है तो कर्मानुष्ठान के लिए पूर्ववर्ती तीन आश्रम है तो जो चतुर्थ आश्रम है वह है नहीं। चतुर्थ आश्रम पर अक्षेप पूर्व पक्षी किया उसका अक्षेप दूर करने के लिए प्रथम संन्यास के दो विभाग बताए गए दो प्रकार बताए गए एक ज्ञान का फलभूत संन्यास दूसरा ज्ञान का साधनभूत संन्यास तो ज्ञान का फलभूत संन्यास तो स्वभाव सिद्ध है स्वाभाविक है इसलिए वह है नहीं यह नहीं कहा जा सकता किसी भी आश्रम में ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का कि अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म मैं हूं तो देहादि से असंग, तो दिहादी से असंग। अकर्तृ ब्रह्म मैं हूं यह दृढ़ निश्चय जिसका होगा उसमें कर्तृत्व अभिमान न होने से उसे एक कर्मी नहीं कहा जाएगा और कर्म फलेच्छा भी न होने से उसे कर्मी नहीं कहा जाएगा इसलिए कर्मी अधिकारिक ब्रह्म विद्या होगी ये नहीं कह सकते भले ही कर्मा कर्म करने के लिए बताए गए जो पूर्ववर्ती तीन आश्रम हैं उन आश्रमों में भी ब्रह्मबोध हो जाए तो ब्रह्म ज्ञानवान वह ज्ञान का फलभूत जो संन्यास है उसे युक्त ही है वह फलभूत संन्यासी ही है फलभूत सन्यास से युक्त है इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ ग्रह साश्रम में रहते हुए वह युथान युत्थान शब्दित संस न करके घर में ही करता बन करके रहेगा बिना कुछ किए ऐसी जो पूर्व पक्ष की शंका है इसका समाधान भगवान भाष्यकार ने कर दिया था कि घर में निवास का अर्थ ईट पत्थरों से बना बने हुए मकान विशेष में निवास नहीं अपितु स्वगृह विशेष शब्द का अर्थ है पत्नी और उस पत्नी का परिग्रह करके रहने का अर्थ है घर में रहना और वह घर में रहना ब्रह्मज्ञ का इसलिए नहीं बनेगा कि पत्नी परिग्रह त्रिष्णा प्रयुक्त है तृष्णा से प्रयुक्त है ये बात पहले कह चुके हैं तो जब पत्नी परिग्रह ही नहीं है तो वह घर में ही रह रहा है बिना कुछ किए ये नहीं कहा जाएगा उसमें अर्थात भिक्षुको यानी संन्यासित्व सिद्ध हो जाएगा अर्थात उसका संन्यास सिद्ध होगा और दूसरा जो एक पक्ष विशेष है उसका भी अनुवाद करके पूर्व पक्ष विशेष का निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया इससे कि शरीर धारणार्थाया भिक्षाटनादि सुप्रवृत यथा नियमो भिषो तो सन्यास आश्रम के प्रवृत्ति नियम को दृष्टांत बना करके दार्टान्त में विद्वान जो गृहस्थ हैं जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसकी भी नियम से नित्य कर्म में प्रवृत्ति की आशंका यावत जीवादि श्रुति के आधार पर दूसरे पूर्व पक्षी विशेष की उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने ये कह करके किया कि ये प्रत्युक्तम ये भी हम पहले खंडन कर चुके हैं क्या बता करके तो विदुष नियोगा विषयत्व विद्वान नियोग शब्दित विधि का अविषय होने से विधि विधि अधीन न होने से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी आश्रमस्त विद्वान को तत्द आश्रम विहित कर्म विधि के द्वारा प्राप्त है विधि के द्वारा प्राप्त, प्राप्त साधन उसी के लिए अनुष्ठेय होता है जो फ, फलेपसु है उस विधि के फल को चाहता है और कर्तृत्व अभिमानवान है ब्रह्मज्ञ में ये दोनों भी न होने से अभिमान तथा फल इच्छा इसलिए किसी भी आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञानी का तत्द आश्रम में बताया गया जो नियम विधि है वह उसे प्रयुक्त नहीं करेगा जैसे अज्ञ को करता है और दूसरी बात ये कहा कि अशक्य नियोगत नियोगत्वाच्य तो ब्रह्मज्ञ जो है को तो कोई भी श्रुति वचन नियुक्त नहीं कर सकता विधान नहीं कर सकता प्रेरित नहीं कर सकता क्योंकि शब्द का भी प्रवर्तक जो परमात्मा है वाचो वाचम इस मंत्र के द्वारा शब्द का भी प्रवर्तक परमात्मा को बताया गया है ना के उपनिषद में यद वाचा अन्युदितम ये न वाक यह मंत्र ये बताता है कि जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता अपितु शब्द को जो प्रकाशित करता है और अपने विषय को प्रकाशित करने का सामर्थ्य अपनी सन्निधि मात्र से शब्द को जो प्राप्त करा रहा है वह शब्द का अविषय है शब्द उसको नियुक्त नहीं कर सकता वो कौन है परमात्मा और वही परमात्मा शब्द का शब्द को अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्रदान करने वाला मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला जो ब्रह्मज्ञ शब्द के प्रवर्तक के रूप में स्वयं का अनुभव करने वाला किसी शब्द विशेष से प्रेरित कैसे हो सकता है नहीं हो पाएगा इसलिए कहा था कि अशक्य नियोगत्वाच अब पूर्व पक्षी ब्रह्मज्ञ को यदि नियोग का विषय नहीं मानेंगे विधि का विषय नहीं मानेंगे तो यावत् अग्निहोत्र जुहोती या, जु इत्यादि वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति विषयक शंका करते हैं यावत् यावजीवादि नित्यचोदना आनर्थक्यमित चेत इस वाक्य से इसकी अवतरण टीका है तरही हे तत्श्रुते भिक्षा भिक्षाटनादि नियम विधेरपी तत्त तत्स्यात में एक तक, हल तकार है ना नई पुस्तक में इसमें नहीं है पुरानी में होना चाहिए तस्यात ऐसा छपा है लेकिन ऐसा नहीं तत् और सियात क्रियापद है तो तरी तत्स्रुते अप्रामाण्य भिक्षाटनादी नियम विधेरपि इति विधेर शंकते तो जीवादि इस वाक्य से पूर्वपक्षी शंका करते हैं। शंका करते समय पूर्वपक्षी का अभिप्राय क्या है कहते इति अभिप्रायण इति शब्द पूर्व का परामर्शक है पूर्व पूर्ववाक्यर्थ का पूर्व वाक्यर्थ है तरही इत्यादि वाक्य का अर्थ तो इस अभिप्राय से यह अर्थ निकलेगा इति अभिप्रायण शंकते पूर्व पक्ष की शंका करने का अभिप्राय यह है कि तरही तरही का अर्थ है विधि का अविषय ब्रह्मज्ञ को मानने पर तत्श्रुते सती सप्तमी है अप्राम्य सति तो हे इसमें तत्श्रुति शब्द में तत्शब्द से लीजिए ब्रह्म जीवा जीवन को प्रयोजक मान करके प्रवृत्ति का प्रयोजक मान करके कर्म का विधान करने वाली श्रुति वो है अग्निहोत्री इत्यादि श्रुति इसलिए तत्श्रुति का अर्थ हुआ यावत् जीवादि श्रुति में क्या होगा अप्रामाण्य श्रुति ब्रह्मज्ञ को यावत् जीवादि श्रुति का अविषय मानेंगे जीवित होने पर भी यावज्जीवादी श्रुति ब्रह्मज्ञानी को प्रेरित नहीं कर पाएगी क्योंकि ब्रह्मज्ञ यावजीवादी श्रुति का भी प्रेरक है श्रुति का प्रेरक कौन है परमात्मा और वह परमात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला अपने आप को यावजीवादी विधि वाक्यों का भी प्रवर्तक समझेगा इनको अपने अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य प्रदायक मान लेगा अपने आप को और ऐसा ब्रह्मज्ञ यदि है ये तरी शब्द का अर्थ है यदि ऐसा है तब तो तत्श्रुते अप्रामान्य तो यावत जीवादि श्रुति में अप्राम्य प्राप्त होगा तो अप्रामान्य प्राप्त होने पर तो जैसे ग्रहस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए यावत शुरु, जीवादि श्रुति अप्राम बन रही है ऐसे चतुर्थाश्रमी ब्रह्मज्ञानी के लिए सन्यासी ब्रह्मज्ञानी के लिए जो भिक्षाटनादि का नियम बताने वाले विधि वाक्य है उनमें भी तत्स्यात यानी अप्राम्यम सत्सरो नाम अप्रामाण्य का परामर्शक है जो गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए यावज्जीवादि श्रुति में अप्रामाण्य प्राप्त हो रहा है ऐसे सन्यासी ब्रह्मज्ञानी के विषय में भिक्षाटनादि का नियम बताने वाले विधि में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी अम सिया इस अभिप्राय से ये शंका है कि यावद जीवादी नित्य इति क्योंकि तो यज्जी ये श्रुति वाक्य है वाक्य है यानी यहाँ तो भाष्य में भाष्यकार भगवान का वचन नहीं है लेकिन यावत जीवादि से लेना यावत जीवम अग्निहोत्र जुहोती इत्यादि श्रुति वाक्य हैं तो नित्य चोदना रूप है तो नित्य कम नित्य शब्द से नित्य कर्म अचोदना शब्द का अर्थ होता है विधि तो नित्य कर्म का विधान करने वाले जो यावत जीवादि श्रुति वाक्य है ये अर्थ निकलेगा किसका यावत जीवादि नित्य चोदना शब्द का और अनर्थक्यम शब्द का अर्थ निकलेगा अप्रामाण्यम अनर्थक्यम शब्द का अर्थ है अप्रामाण्यम तो ग्रहस्थ को नित्य कर्म का विधान करने वाले यावत जीवन इत्यादि श्रुति वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में क्योंकि वो जी रहा है जीवन प्रयुक्त ही वो नियम है तो जीवन तो है ही है और जीवित होने पर भी वो कर्म नित्य कर्म के विधायक श्रुति का अधिकारी नहीं माना जाएगा अनाधिकारी ही माना जाएगा प्रयोज्य नहीं माना जाएगा तो अप्रमाण हो जाएगी न श्रुति तो जैसे गृहस्थ के लिए वो श्रुति अप्रमाण हुई ऐसे भिक्षु के लिए ऐसे सन्यासी ब्रह्मज्ञानी के लिए भिक्षा टनादि का नियम बताने वाली जो श्रुति है वह अप्रमाण हो जाएगी तो श्रुति में अप्रामान्य नामक दोष प्राप्त होता है ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है अब इस पूर्व पक्ष के अभिप्राय का निराकरण कर रहे हैं शंका का निराकरण है न इत्यादि से न इत्यादि की अवतरण टीका है अविदूषी निज्ये तत्प्राम घटते नोक्तोष इत्याह नेति तो कहते हैं गृहस्थ भी दो हैं और सन्यासी भी दो प्रकार के हैं विद्वान ग्रहस्थ अविद्वान ग्रहस्थ विद्वान ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज्ञग्रहस्थ ब्रह्म का आत्म रूप से जिनको अनुभव नहीं हो रहा है ऐसे अविद्वान ग्रहस्थ कहलाएंगे ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव जिनको हो रहा है वे है गृहस्थ तो विद्वान ग्रहस्त कहलाएंगे ऐसे जिस सन्यासी को मैं ब्रह्म हूं ऐसा निरंतर स्पुरन हो रहा है आत्म रूप से सिदानंद स्वरूप ब्रह्म निरंतर सुरित होता है जिस सन्यासी के बुद्धि में वह है विद्वान सन्यासी और अविद्वान सन्यासी हुआ विविधीसु संयासी अभी जानना चाहता है ब्रह्म को इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत श्रवण में लगा हुआ है ऐसा एक सन्यासी, वो संसिद्व सन्यासी, तो अविद्वान ग्रहस्थ हो जाएगा यावत जीवादि नियम विधि का नियोज्य नियोज उसे वह प्रेरित करेगी यावज जीवादि श्रुति और भिक्षाटनादि का नियम अविद्वान जो ब्रह्मज्ञ है उनके लिए होगा तो इस प्रकार नियम विधि में सर्वथा अप्रामान्य की आपत्ति नहीं है दो व्यक्ति हैं एक विधि का विषय है एक विधि का, का अविषय है जो विधि का विषय है उसके लिए विधि प्रमाण है जो विधि का विषय नहीं है उसके लिए विधि में अप्रामान्य कोई दोष नहीं है क्योंकि वो अविधे ही है राजस्व याग ब्राह्मण वैसे नहीं करते हैं इसलिए राजस्व याग का विधान करने वाला वाक्य अप्रमाण होगा ये नहीं कहा जाता जिस विधि का जो अधिकारी हैं वह यदि उस विधि के द्वारा विहित साधन का अनुष्ठान नहीं करता है तो अप्रामान्य की आपत्ति आती है तो जब विद्वान किसी भी विधि का अधिकारी ही नहीं है तो वह यदि उस विधि से प्रेरित होकर के नहीं करता नित्य अग्निहोत्राधि तो नित्य अग्निहोत्राधि में अप्रामान्य की आपत्ति नहीं आएगी ये यहां पर समाधान किया जा रहा है न इत्यादि से इसलिए अवतरण टीका में टीकाकार कहते हैं कि अविदूषी नियोज्य तो अविद्वान जो विधि के द्वारा नियोज्य है यानी विधि का अधिकारी है तत प्राम्यम घटते तो अविद्वान के प्रति तत्प्राम विधि का प्रामाण्य प्राम होता है घटते का अर्थ्य होगा इति न उक्तोष तो जीवादि श्रुति में तथा भिक्षाटन आदि के नियम विधायक शास्त्रवचन में अप्रामाण्य नामक दोष जो बताया गया था वो है उक्त दोष और वह प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो अनाधिकारी है अनाधिकारी यदि विधि के द्वारा विहित तो साधन का अनुष्ठान नहीं करता है तो अप्रामान्य नहीं माना जाता विधि में इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है कि न अविद्व विषयत्वना अर्थवत्वात तो, तो विधे है ऐसे ऊपर से जोड़ देना अर्थवत्वात्त यानी प्रामाण्यार्थक का अर्थ है अप्रामाण्य तो अर्थवत्तो शब्द का अर्थ निकलेगा प्रामाण्य तो अविद्वान अधिकारी को विधि होने के कारण विधि में प्रामाण्य ही सिद्ध होगा अर्थवत्वात्थ यानी प्राम अब आगे कहते हैं कि यत् हो शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्य नियतत्वम न प्रयोजकम्‌ तो प्रवृत्म इसका अवतरण भी है टीका में इसको देखिए तद प्रतिबन्दी पिहर्तम अन्वदति युति तो तद तत शब्द से पूर्व पक्षी को लेना और तद उक्त में तृतीय तत्व समासबंधी चुक्त प्रतिबंधी और तम तदुक्त प्रतिबंधी ऐसा विग्रह होगा इसका अर्थ निकलेगा पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त जो प्रतिबंधी है उसका परिहार करने के लिए प्रतिबंधी का प्रथम भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त प्रतिबंधी का अनुवाद करते हैं तो पूर्व पक्षी ने प्रतिबंधी कहां पर कही है तो ये जो पीछे वाले में नंबर पर शरीर इत्यादि वाक्य आया है वो पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त प्रतिबंधी कि शरीर धारणार भाटनादिशु प्रवृतौ यथा नियमो भिषो शौचाद तथा गृहिणी विदुसो अकामिनो अस्तु नित्य कर्म सु नियम प्रवृत्तिर याव जीवादि श्रुति नियुक्तवात ये हैं पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त प्रतिबंधी इस वाक्यर्थ को कहा जाएगा पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त प्रतिबंधी और उसका अनुवाद किया जा रहा है परिहार करने के लिए तो यत्तु इत्यादि से पहले अनुवाद है यत्तु भिक्षो हो शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर नियतत्व इतना है अनुवाद और तत् प्रवृत्तेर न प्रयोजकम ये है आपका प्रतिबंधी का निराकरण तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि भिक्षो हो भिक्षो का विशेषण है शरीर धारण मात्र प्रवृत्तस्य तो शरीर धारण मात्र प्रवृत्त का मतलब जीवन निमित्तक प्रवृत्ति करने वाला जीवनार्थ प्रवृत्ति है जिसकी शरीर धारण है जीवन तो जीवित रहने के लिए वस्त्र अन्न वस्त्र आदि चाहिए उनके लिए की जाने वाली जो प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति मानी जाएगी शरीर धारण मात्र प्रयुक्त प्रवृत्ति और ऐसी प्रवृत्ति करने वाला जो सन्यासी भिक्षु उसकी प्रवृत्ति में नियतत्व यानी नियम है शरीर धारण के लिए भी जो भिक्षाटनादि प्रवृत्ति करनी है उस प्रवृत्ति में नियतत्व बताया गया था कल की सप्ताहारान इत्यादि शास्त्र वचन के आधार पर सात घर में ही भिक्षा करनी है इत्यादि और शौचादी में भी जो नियम बताया था वो है प्रवर्तेर ओ हाँ तो ऐसी जगह रहना काय के लिए है सन्यासी को तो हिमालय में तो पानी की कमी है तो ठंडा लगता है का मतलब है अभी शरीर आत्मा बुद्धि है आत्मा को ठंडा लगता है क्या आत्मा को न ठंडा लगता है न गर्म लगता है शीतोष्ण को महसूस करता है शरीर हम्म तो इसलिए जो है जो शीतोष्ण को सहन करने में असमर्थ है उसको तो फिर जहां सहन होता है पानी की व्यवस्था वहीं पर रहना है तो प्रवृत्तेर नियतव तत्प्रवृतेर न प्रयोजकम तो ये जो है सन्यासी का शरीर मात्र, शरीर धारण मात्र प्रयुक्त प्रवृत्ति करना प्रवृत्ति में नियम है वह नियम कहते हैं तत् वो नियतत्व यानी नियम शब्द से को लेना लेनावृत नियतव यानी नियम से प्रवृति वह प्रवृतर न प्रयोजक सात घर में भिक्षा करे इत्यादि ये प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है ये नियम नहीं होगा तो कोई दूसरा साधन नहीं है अन्नादि प्राप्त करने का तो भिक्षा टनादि में प्रवृति नहीं होगी ऐसा नहीं है भिक्षा टनादि में प्रवृत्ति का प्रयोजक तो है शरीर धारण नियम न होने पर भी और दूसरा कोई उपाय नहीं है तो भिक्षा से ही अन्न प्राप्त करेगा इसलिए नियम से प्रवृति हो रही है ये नहीं कह सकते नियम विधि ओ भिक्षु के नियत प्रवृत्ति का प्रयोजक है ये नहीं कह सकते ये प्रतिबंधी का परिहार हुआ तत् न प्रवृत्तिर प्रयोजकम थोड़ी टीका है टीका को देखिए दूस यती यानी पहले अनुवाद हुआ यहां तक प्रवर्तेर नियत तक और तत्प्रवर्तेर न प्रयोजकम इससे अनुदित प्रतिबंधी का परिहार किया जा रहा है दोष दिखा रहे हैं का मतलब परिहार करने के लिए दोष दिखाया जाता है इसलिए दोष दिखा करके परिहार करते हैं तो तत्प्रवर्तेर न प्रयोजकम ये हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए अच्छा पहले भाष्य का एक वाक्य पढ़ लें फिर टीका को देख लेंगे कि आचमन प्रवृत्य पिपासा अपगम नान्य प्रयोजनाथत्व अवगम्यते तो जैसे के लिए आचमन विहित है तो शुद्ध्यर्थ किया जाने वाला जो आचमन तो शुद्ध्यर्थ आचमन में प्रवृत्ति हुई ए, हुई जिस व्यक्ति की आचमन विधि से प्रयुक्त होकर के तो आचमन करेगा तीन बार केशवाय नमः माधवाय नमः कह करके तो प्यासा भी है मान लो तो वो थोड़ा जल मुख में जाएगा तो गला गीला तो हो जाएगा ना थोड़ी प्यास तो शांत तो हो जाएगी तो इसलिए आचमन में प्रवृत्त हुए व्यक्ति का पिपासा अपगम हो जाता है यानी प्यास की निवृत्ति हो जाती है अपगम कहते हैं निवृत्ति को किसकी निवृत्ति हुई तो प्यास की तो पिपासा अपगम तो पिपासा की निवृत्ति हुई न अन्य प्रयोजनार्थत्वम तो वो जो आचमन प्रवृत्य आचमन में प्रवर्त हुआ व्यक्ति वह पिपासा की निवृत्ति के लिए आचमन नहीं कर रहा है शुद्धि के लिए आचमन कर रहा है तो शुद्धअर्थ किया किए जाने वाले आचमन में शुद्धि के लिए प्रवृत्ति हुई और उसका फल हुआ पिपासा का अपगम भी ये अवान्तर फल हुआ ऐसा कोई अन्य प्रयोजनार्थत्व न अवगम्यते जो जो भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का कोई दूसरा प्रयोजन विशेष अवगत नहीं होता है प्रतीत नहीं होता है प्राप्त नहीं होता है जैसे आचमन के लिए गृहित जल ने शुद्धि रूप मुख्य प्रयोजन दे दिया और पिपासा की निवृत्ति भी कर दी ऐसे भिक्षाटनादि नियम के पालन का शरीर धारण रूप जो एक प्रयोजन है उस प्रयोजन से अलग कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है प्राप्त नहीं हो रहा है ना होने के कारण क्या कहा जाएगा कि नियम विधि जो है भिक्षाटनादि के नियम विधि प्रवर्तक नहीं है प्रवर्तक तो है जीवन मात्र धारण शरीर मात्र धारण की शरीर धारण मात्र के, मात्र ये प्रवर्तक होगा प्रवृत्ति में भिक्षाटनादि के न कि जो नियम बताया गया कारण इत्यादि से वह नियम वो प्रयोजक नहीं होगा अब थोड़ी टीका है टीका को देखिए आचमन विधिना आचमने प्रवृत्य आर्थिको यह पिपासा गमह तो आचमन विधि के द्वारा प्रेरित होकर के आचमन में प्रवृत्त हुआ और उस आचमन का आर्थिक फल हुआ अर्थ प्राप्त फल हुआ पिपासा अपगम उपयास की निवृत्ति के लिए आचमन का विधान नहीं है आचमन का विधान है शुद्ध अर्थ इसलिए विधि का फल तो माना जाएगा शुद्धि और पिपासा निवृत्ति ये आर्थिक फल माना जाएगा अर्थात प्राप्त फल है वो तो यह पिपासा अपगम आर्थिक तस्य यथा न अन्य प्रयोजनाथत्व प्रयोजनम प्रयुक्ति तो ये कहते हैं तो पिपासा गम जो है अन्य प्रयोजनार्थ नहीं है इसमें अन्य प्रयोजनाथत्व में जो प्रयोजन शब्द है ना वह प्रयुक्ति का परामर्शक है प्रयोजन शब्द का अर्थ फल नहीं लेना अपितु प्रवृत्ति शब, प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रयुक्ति ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि प्रयोजन प्रयोजनम प्रयुक्ति ही तो प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रयुक्ति कौन से प्रयोजन शब्द का कि नान्य प्रयोजनाथत्व यहां पर जो अन्य प्रयोजनाथत्व में प्रयोजन शब्द है वह प्रयुक्ति का परामर्शक है तो प्रयुक्ति का अर्थ होता है प्रवृत्ति तो ये जो है अपगम पिपासा अपगम अन्य प्रवृत्ति के लिए नहीं है ये नहीं बताएगा कि आचमन में फिर पिपासा लगी है तो आचमन करो करके ऐसा ये पिपासा अपगम नहीं बताएगा तो ये कहते हैं कि तस्य तस्य शब्द से लेना ठीक टीका है यह शब्द से जिस पिपासा अपगम को लिया गया था उसे तो तस्य तस् पिपाशागमस्य यथा न अन्य प्रयोजनार्थत्वम तो अन्य प्रयोजनार्थत्व नहीं है का मतलब इसमें प्रयोजनार्थत्व में प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है कहते प्रयोजनम प्रयुक्ति ही प्रयोजन शब्द का अर्थ है प्रयुक्ति प्रयुक्ति का अर्थ है प्रवृत्ति प्रेरणा प्रयुक्ति प्रेरणा और तदर्थत्व न तो प्रेरणा के लिए नहीं है कौन वो पीपास आगम अन्य प्रेरणा नहीं देता है तो तदर्थत्वम न आचमन प्रवृति प्रयोजकत्व तो तदर्थत्वम ये प्रयोजनार्थत्व हो जाएगा है ना और अन्य प्रयोजनार्थत्व का मतलब हुआ अन्य प्रेरणा किसी दूसरे की प्रेरणा विशेष के लिए यह पिपासा अपगम नहीं है तो तदर्थत्व न आचमन प्रवृति प्रयोजकत्वर्थ ये अर्थ निकलेगा यानी अन्य आचमन में प्रवृत्ति का प्रयोजक पिपासा अपगम नहीं बनेगा वो तो शुद्धि रूप प्रयोजन बनेगा शुद्धि काम आचमन करेगा आचमन में प्रवृत्त होगा न कि पिपासा अपगम काम प्यास की निवृत्ति की इच्छा वाला आचमन करे ये अर्थ नहीं निकलेगा अपितु शुद्धि चाहने वाला आचमन करे ये अर्थ निकलेगा यह तो दृष्टांत हुआ ऐसे दार्टात में कहते हैं कि तदवत जीवनाथिक्षाद प्रवृत यदि प्रवृत्ते प्रयोजक तो जैसे शुद्ध्य आचमन का आर्थिक प्रयोजन जो पिपासा पिपाशापम है वह आसमन में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है यानि प्रेरक नहीं है ऐसे जीवनार्थ यानि शरीर धारणार्थ भिक्षादि में प्रवृत्त हुआ जो सन्यासी तत्र संन्यासी त्र नियम हा हा। तो भिक्षादि में जो नियम है स न भिक्षादि प्रवृत्ते प्रयोजक तो न इत्यादि के द्वारा भिक्षाटन में बताया गया जो नियम है वह भिक्षादी प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है जैसे पिपासा अपगम आचमन का प्रयोजक नहीं है ऐसे भिक्षा भिक्षादी प्रवृत्ति का प्रयोजक सप्ताहारण इत्यादि के द्वारा बताए गए नियम को नहीं माना जाएगा अपितु वो हो जाएगा शरीर धारण से प्रयुक्त भिक्षाडन आदि प्रवृत्ति आगे है ये तद उक्तम भवती तो ये तद उक्तम भवती का मतलब वक्षमान अर्थ कहा जा सकता है क्या कि नियोजत्वाभाव किल ब्रह्मविदो नियम विधि अनुपपत्ति आशंकेते तो ब्रह्मज्ञानी में नियोजत्व का अभाव होने से ब्रह्मज्ञानी में नियम विधि की अनुपपत्ति विषय को आशंका की जा रही है किससे याव जीवादि नित्य चोदना अनर्थक्यम इति चेत इत्यादि से जो शंका की जा रही है की नियम विधि के अनुपपत्ति की कहते हैं युज्यते ये ब्रह्मज्ञानी में नियम विधि की अनुपपत्ति विषयक शंका को तत्शब्द से लेना और वह न योजते का है उचित नहीं है शंका अनुचित है कथम कहते कैसे अनुचित है तो अनौचित बताया जा रहा है कि नियोज्यो ही नियोग सिद्धर्थम अपेक्षते तो नियोज्यो ही नियोज्य की अपेक्षा किसके लिए है नियोग की सिद्धि के लिए नियोग यानी विधि तो विधि की सिद्धि के लिए नियोज्य की यानी अधिकारी की अपेक्षा है अधिकारी ना हो तो विधान किसको किया जाएगा इसलिए नियोज्य नियोग विषय की अपेक्षा होती है नियोग की सिद्धि के लिए और नियोगस्वृति प्रवृत्ति सिद्धार्थम और नियोग किस, किस लिए है तो नियोग का फल है प्रवृत्ति की सिद्धि नियोग्याने यानी विधि विधि का फल है प्रवृत्ति की सिद्धि और प्रवृत्तिश्चेत तो अन्यतः सिद्धा वह प्रवृत्ति यदि नियोग के बिना भी सिद्ध हो जाए अन्यत यानी किसी विधि के अतिरिक्त साधन से ही यदि प्रवृत्ति सिद्ध हो रही हो तब तो नियोग की जरूरत नहीं है नियोग का फल तो प्रवृति की सिद्धि है और वह प्रवृति की सिद्धि बिना नियोग के ही यदि हो रही हो विधि के ही तो नियोग की जरूरत नहीं है और नियोग की जरूरत नहीं है तो फिर नियोज्य की भी जरूरत नहीं है इसलिए ब्रह्म ज्ञानी में नियोजित्व न होने पर भी ब्रह्म ज्ञानी की भिक्षा टनादि में प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है नियोजित्व न होने से इतना मात्र सिद्ध होगा कि नियोग की सिद्धि नहीं होगी और नियोग की सिद्धि न होने से जो ये कहा जा रहा है कि प्रवृति की सिद्धि नहीं होगी करके वो नहीं नियोग के बिना भी प्रवृति सिद्ध हो सकती है स्वभाव तो कई एक साधन ऐसे होते हैं जो स्वभाव तो प्राप्त है लोक से प्राप्त साधनों का विधान वेद नहीं करता है ना जैसे भूख लगी है तो भोजन करो इसका विधान शास्त्र थोड़ा ही करता है जी, जीने की इच्छा स्वभावत है तो कुरेह कर्माणी जी जी समा यह मंत्र जीने का जीने की इच्छा करो ऐसा विधान नहीं करता अपितु तो जो स्वभावत प्राप्त जीने की इच्छा है तो सौ वर्ष जियो लेकिन कैसे कर्म करते हुए तो जो अप्राप्त है कर्म का अनुष्ठान उसका विधान किया जा रहा है प्राप्त जी का अनुवाद करके यदि जीना ही है तो सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीवो ये बताया जा रहा है ऐसे नियम के बिना भी यानी विधि के बिना भी प्रवृत्ति सिद्ध होगी वो किससे होगी शरीर धारण रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए शरीर धारण नहीं होगा यदि भिक्षाटन आदि में प्रवृति नहीं होगी तो दूसरा कोई उपाय नहीं है तो इस प्रकार ये की प्रवृत्तिशेत अन्यतः सिद्धा किम नियोगे न तो फिर नियोग यानी विधि से क्या जरूरत है विधि की क्या जरूरत है अतएव दर्शपूर्णमास नियोग, नियोगात अवहनन नियमेना प्रवृत्ति सिद्धौ त्र न पृथंग नियोगो क्रीय तो तो अतएव इत्यादि से अमीमांसा का एक उदाहरण देकर के स्पष्ट किया जा रहा है कि व्रीहीनहती यहां पर अवहनन का मतलब है कुटना तो कूटना विशेष विधि कोई दर्श पूर्णमा स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा विहित जो आ, दर्श दी है उनका विधान करने वाला जो वाक्य है यानी उसमें आया हुआ जो विधि है उस विधि से अलग स्वतंत्र विधि हीन अवहंती इस वाक्य में नहीं है ये यहां पर बताया जा रहा है अपितु दर्श पूर्णमा इस वाक्य में आया हुआ जो विधि है उस विधि वो, वो अंगी का विधान किया जा रहा है और अवहननादि अंग है तो अंग का विधान करने वाला वाक्य अंग के विधायक वाक्य के अधीन होता है इसलिए एक प्रयोग विधि बनता है चार विधि है वहां पर उत्पत्ति विधि और गुण विधि नियम विधि और आपका प्रयोग विधि प्रयोग विधि होता है सारी विधियों विधि वाक्यों सारे विधि वाक्यों को मिलकर के एक महावाक्य बनता है और उस महावाक्य का अर्थ निकलता है इन सब अंगों सहित मुख्य जो अंगी है उसका अनुष्ठान करें इस फल के उद्देश्य तो इस ये सब जो अं, अंग भूत अर्थ का विधान करने वाले वाक्य हैं, वह अंग के विधायक वाक्य के साथ मिल करके ही एक वाक्यतापन्न होकर के एक विधि बनता है प्रयोग विधि इसलिए वो कोई स्वतंत्र विधि नहीं है ऐसा यहां पर विचार बताया जा रहा है ये थोड़ा दो, दो चार पंक्ति में आ रहा है ना विचार टीका में इसलिए अभी तो पूरा नहीं होगा तो कल विचार करते इस काम